आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और एक बच चुका है आप सभी छुट्टी फरमा रहे होंगे और रेडियो सेट ऑन करके सलामी जिंदगी को आप सुन रहे हैं तो सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं जिनकी उम्र साठ के ऊपर होता है उन्हें हम इस कार्यक्रम में बुलाते हैं और आज के इस कार्यक्रम के हमारे मेहमान हैं वीरेंद्र कुमार यादव जिनसे हम बात करेंगे वो अब सिस्टी हैं, तो आगरा यूपी से बिलोंग करते हैं तो आइए उनका बहुत बहुत स्वागत है इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम में धन्यवाद शुक्रिया इस मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया आप सबको धन्यवाद वीरेंद्र कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए मैं एक गरीब परिवार से था मेरे पिताजी पुलिस में थे मैं आगरा में ही रहा वहीं पढ़ा लिखा लेकिन अब मैं मेडिकल सर्विस में रह करके और कुछ गाने पीने बजाने का और उसका अभ्यास करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है वीरेंद्र <laughs> कुमार जी मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप किस सर्विस में थे और कितने साल तक उस काम को किया उसके बारे में बताइए मैं सब मेडिकल सर्विस में था बच्चों के डॉक्टर के पास और उसमें 20 साल तक कम करीब काम किया है और मैं मतलब इस स्पष्ट आपसे कहता हूँ मैं काफी सफल रहा उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट थे क्या नहीं प्राइवेट प्राइवेट सर्विस हाँ एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आप 20 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होके फिर आप अपना जो मनोरंजन का साधन है गाना वगैरह का आप काम करते हैं और लोगों के साथ जुड़ते हैं और गाना सुनाते लोगों को तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूंगा एक हाथ जो पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा वाला एक गीत हमारे श्रोताओं को भी जरूर सुनाइये आप सुन रहे हैं रेडी मोट वन सुनते रहो मस्कर रहो परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध कोई व्यवहार नहीं इसीलिए तो आज देश में सुखी कोई परिवार नहीं अन्न फूल में भावों को वो समय समय पर देता है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है करता है इनकार नहीं दोष भाव स्वीकार नहीं परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध कोई व्यवहार नहीं इसीलिए तो आज देश में सुखी कोई परिवार नहीं सूरज चंदा तारों का देखो बिजली घर कहाँ बना हुआ पलवर को धोखा नहीं देते कहाँ कनेक्शन लगा हुआ खम्भ नहीं कोई तार नहीं खड़ी कहीं दीवार नहीं ऐसे इंजीनियर को भाईओ करता कोई विचार नहीं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 वीरेंद्र कुमार जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना है स्वरचित गीत आप सुनाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के गीत सुनते हैं तो कहीं न कहीं हमारे दिल पर चोट करती है ये गीत और जिस तरह का आज का व्यवहार मानव जीवन का हुआ है इसीलिए सारे संसार में दुख है और सुखी कोई भी नहीं क्यूंकि हमारा व्यवहार ही इस तरह का है जहां पर हम सुख की कामना करते हैं और कर्म करते हैं दुख देने वाला तो इसीलिए कहीं भी ये चीज तालमेल में बैठता नहीं बहुत ही अच्छा सटीक बात जो है आपने गीत के माध्यम से हमारे श्रोताओं को सुनाया आशा करता हूं ने बहुत अच्छा लग रहा होगा और वीरेंद्र कुमार जी आप अपने बारे में बताइए कि आपका उम्र क्या है और आपने जो शिक्षा दीक्षा ली वो कौन सी जगह पे लिया उसके परिवेश के बारे में बताइए भाई साहब में शिक्षा दीक्षा मेरी आगरा में हुई है वैसे ग्रेजुएशन और उससे पहले मैं गांव में रहता था गांव में पढ़ता था गाँव के स्कूल में अब वो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट बन गया है आगरा में से वहाँ का रहने वाला था खेतीबाड़ी भी है थोड़ी बहुत और यहाँ जो है आपको कुछ सुनाने के लिए आया हूँ तो, तो सुनाना और चाहता हूँ चाहो तो आप एक और सुनाते हैं लेकिन आपका उम्र क्या है मेरा उम्र सिक्सटी सेवन है सात सात पचास आज मेरा जन्मदिन है अच्छा, अच्छा। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो इसीलिए आपका उम्र जल्दी याद आ जाता होगा सात सात पचास से सिक्सटी का हो गया मैं तो में भी आपने आपको हेल्दी वेल्दी कैसे रखते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है मैं एक्सरसाइज करता हूँ और मैं लंगोट कांच के दंड बैठा एक्सरसाइज करता हूँ व्यायाम भी करता हूँ योगा भी करता हूँ और अपने को थोड़ा बिजी रखता हूँ वर्किंग अच्छा, अच्छा, में इसलिए ये मेरा पैसा एक तरह का बन गया है वीरेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही है किस तरह से आप 67 में भी अपने आप को मैंटेन कर रहे हैं योगा करते हैं दंड बैठक लगाते हैं एक्सरसाइज करते हैं बहुत ही अच्छी बात है इस उम्र में भी आप एक्सरसाइज करते हैं इसीलिए हमारे सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा जो अब 60 होने जा रहे हैं या हो रहे हैं या है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेने से आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है और आप बीमारियों से दूर रहते हैं तो वही बात करते हैं वीरेंद्र कुमार जी जैसे आपने कहा गाँव के परिवेश में आपकी पढ़ाई वगैरह हुई है छोटे जो सीनियर एजुकेशन आपका है वो सारी चीजें गांव में हुई हैं तो उस टाइम के टीचर्स या अभिभावकों के साथ आपका कैसा तालमेल रहा और अभी जो वर्तमान में शिक्षा दीक्षा चल रही है उसमें क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं और आपके समय का शिक्षा कैसे था और उस समय का जो परिवेश था वो कैसे हमारे समय में अध्यापक जो है अपने बच्चे की तरह मानते थे आजकल अध्यापक पैसे को बच्चा मानते है पैसा लेते है और आपको कापियाँ लिखवा के उस हिसाब से आपको डिग्री दे, दे देंगे लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा प्यार नहीं मिलेगा उतना ना प्यार मिलेगा ना आपकी शिक्षा में उतना बढ़ोतरी होगी वास्तविकता तो ये है कि फिर बाद में कंपटीशन के लिए तैयारी करनी पड़ती है तो क्लासेज अटेंड करनी पड़ती हैं इनको कहते हैं जैसे कोटा है या और आकाश कोचिंग वगैरह ऐसे करते हैं तब फिर भागते हैं नौकरी के लिए और उस समय हमारे टाइम में कोई नौकरी के लिए इस तरह क्लासेज अटेंड नहीं करनी पड़ती डायरेक्ट इंटरव्यू रिटर्न मैंने रेलवे में तीन बार रिटर्न पास किया लेकिन मुझे कोई नहीं दिक्कत हुई किसी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन भाग्य ऐसा साथ नहीं दिया मेरा गुजारी लाल नंदा से भी संपर्क था उनके और रेलवे मंत्री थे वो उसमें भी मेरे जुगाड़ नहीं जब भाग्य में नहीं होता तो कुछ नहीं मिलता है लिहाजा मैं असफल ही रहा मैंने प्राइवेट में अपने दाल रोटी कमा के खुश हूँ बच्चे भी हाँ सब पढ़ लिखे बच्चे लोअ ग्रेजुएट है कोई बी -टी करके टीचर है और सब पढ़े लिखे बच्चे हमारे छः बच्चे हैं तीन लड़के तीन लड़कियाँ पांच की शादी कर दी लड़के की भी कर देंगे एक रह गया छोटा वाला और मियाँ बीवी और नाती नातनी जो परिवार बहुत बड़ा है अच्छा। हाँ मैं स्वतंत्र हूँ स्वतंत्र हूँ <laughs> तो आपकी पोता पोतिया भी हैं हाँ, अच्छा, हाँ सब है आपके रूबरू होते हैं हाँ बिल्कुल रूबरू होते हैं बड़े बड़े खुश रहते हैं हमसे दादाजी फला ये बात वो बात पढ़ाता हुआ भी उनको थोड़ा बहुत कुछ हाँ। तो कहानियाँ भी सुनाते हैं अभी हाँ कहानियाँ भी सुनाते हैं आपको एक सुनाता हूँ अगर आप चाहें तो जे बारे जो बारह ज्योतिर्लिंग है ना उनमें एक काशी भी काशी जो आजकल मोदी जी की नगरी है वहाँ से चुनाव लड़े तो उसके बारे में और उसी के बारे में सुनाएंगे पॉलिटिक्स के बारे में ये ठेर सुनिकासी के वसी रे ठेर सुनकाशी के वासी। और भयो देश बरबादी स्वता लो की प्याजी तिलक गोखले वीर लाजपत है गए बलदानी और स्वतंत्रता के लिए लड़ी झांसी की मरदानी तेज जाकी चमकी चपलासी और बो देश बरबाद सत्ता लो की प्यासी भगत सिंह सुखदेव चंद्र शेखर से बलदानी और डारे मौत को झूला झूल गए ये तीनों प्राणी से कर डाल गले फांसी भयो देश बरबादी सत्ता लोहू की प्यासी गांधी वीर सुबास जवाहर नाहर सेनानी और लाल बहादुर वीर मचाए गए हलचल तूफानी तू पानी कर गयी जादू इंद्रासी भयो देश बरबादी सत्ता लोहू की प्यासी आजकल के नेता क्या करते हैं है के भामा साहब द्रव्य लुटाए रहे भय ऐसे दानी कैसो देस विचित्र धरा या की है बलिदानी हो रस और बिचारक हो सुधारक और बिचारक ऋषि मुनि ज्ञानी तभी वो कंच बरसा कंचनसी और बयो देश बरबादी सता लू की प्यासी थैंक यू धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन पॉइंट फोर पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह की बातें सुनते हैं और कहीं न कहीं हमारे दिल पे उन चीजों की छाप पड़ जाती है गीत के माध्यम से शब्दों के माध्यम से और बीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जिनसे बातें हो रही है और प्राइवेट हॉस्पिटेलिटी में काम करके उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया काफी ट्राई करने के बाद भी उन्हें रेलवे में नौकरी नहीं मिली तीन बार उन्होंने एग्जाम भी दिया लेकिन बातें होती है तकदीर की कभी कभी कुछ जगह सफलता मिलती है कुछ जगह असफलता भी मिलती है तो दोनों में भी हमें समरसता बना रखना है तनाव में नहीं आना तो रेलवे में या और भी कई जगह आपने ट्राई किया होगा नौकरी नहीं मिलने पर आप हताश या परेशान हुए कि क्या हुआ कितना समय लगा आपको उस समय तो परेशानी होती है लेकिन बाद में हमको कोई दिक्कत नहीं हुई मेडिकल में आ गया और प्राइवेट में अपना काम करना शुरू किया तो भगवान ने हमको वैसे ही बढ़ा दिया ईश्वर की कृपा कुछ होती है जिस क्षेत्र में मेरा अगला पिछला हिसाब किताब नहीं होता है चुकता करना होता है बैंक में पैसा नहीं जमा करो मिलेगा कहाँ से गवर्नमेंट में पैसा मेरा था नहीं प्राइवेट में था मैंने ले लिया उतना जितना गवर्नमेंट से और ज्यादा ले लिया ऐसी कोई बात नहीं मैं खुश हूँ अपने क्षेत्र से अच्छा नौकरी के लिए आपने कौन कौन सी जगह ट्राई की नौकरी के लिए मैंने टीचिंग में भी ट्राई किया तो बी ने नहीं किया शिक्षा विभाग में उसने मेडिकल में किया हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए तो वो सी एम ओ मांगता था उस समय सन सत्तर के करीब मैंने नहीं दिए मेरे पास थे नहीं समझ लो या तो इसलिए असफल रहा कई रेलवे में भी किया तीन बार रिटर्न पास किया इंटरव्यू में नहीं हुआ क्योंकि मेरा साझा नहीं था उसमें रेलवे में सरकारी नौकरी में या प्राइवेट में किसी से साझा ही नहीं था ज्यादा हम अपने पैसे गुजारा करने गए भगवान खुश हूँ मैं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है कई बार ऐसा होता है कि नौकरी के लिए हमें दर बर भटकना पड़ता है और कई जगह हम लोग बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो चीजें हमारे हाथ नहीं आती है लेकिन फिर तकदीर का या फिर कहते हैं जो भी बातें हमारे भाग्य में होता है वो होता ही है तो हमें प्राइवेट नौकरी या जिस भी तरह से कई लोग ऐसे असफल लोग जो नौकरी की तलाश में अच्छा बिजनेस करके भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन आदमी को प्रयासरत रहना चाहिए कभी भी प्रयास से वो मुखरना नहीं चाहिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती इसलिए कोशिश जारी रखना है चाहे किसी भी तरह का हमें काम करना हो लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है तो आइए बिरेंद्र जी हमारे साथ हैं, जिनसे बातें हो रही हैं। 67 रनिंग है और हेल्दी वेल्दी हैं और लिखते बहुत अच्छे हैं। काफी गीतों का उन्होंने संचयन किया है और सुनाया भी है मंचों पर तो आइए बात करते हैं कि जीवन के कई उतार चौड़ा हमारे जीवन में आती है कई बार ये ये ये। ऐसा ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं आप जैसे आपके सामने बहुत सारे अलग अलग परिस्थितियाँ आती है और उनसे आप लड़ नहीं पा रहे तो ऐसे में आप क्या करते हम ईश्वर को समर्पण कर देते हैं अपनी परिस्थितियों को और ऐसे कहते हैं ईश्वर को बोलते हैं कैसे तुम गणिका के अवगुण नाथ कैसे तुम भीलनी के झूठे बेर खायो कैसे तुम द्वारिका में द्रोपदी की टेर सुनी कैसे तुम गज के पैर गज के काज नंगे पैर दायो कैसे तुम सुदामा के छिन्न में दरिद्र हरे कैसे तुम उग्र बंदी ते छुडायो और मेरी बेर एर कान मूंद ठे नाथ तो दीन बंधु दीना नाथ काय को कहा धन्यवाद <laughs> चलिए आपने गीत के माध्यम से परिस्थिति को पार करने का एक विधि विधान बताया ईश्वर पर छोड़ दीजिए ईश्वर आपे ही आपको आपका सब काम करेगा लेकिन हमें मेहनत नहीं छोड़ना है मेहनत करते रहना है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रेडीमो वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडी मोदन नाइन्टी सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और बीद्र कुमार यादव ऐसी बातें हो रही है और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया की नौकरी के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और यहाँ वहाँ भटकना पड़ा आखिरी में वो प्राइवेट जॉब से संतुष्ट हुए और अच्छी लाइफ उन्होंने गुजारी है तो आइए उनके कॉलेज लाइफ की कुछ बातें यादें ताजा कराते हैं उन्हीं से आप सुनाए रेड मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर सलामी जिंदगी और चलिए वीरेंद्र यादव जी मुझे बताइए की आपके कॉलेज के दिनों की कुछ बा, खास बातें हमें सुनाइए कॉलेज के दिनों में मैं टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाता था रेलगाड़ी से डेली जाता था कभी गाड़ी लेट कभी मैं लेट हो जाता तो गाड़ी निकल जाती थी इस तरह से टीचर लोगों से भी मेरी अनमन रहती थी अच्छा। हाँ झगड़े होते थे लड़कों को मारना पीटना ये बातें थी तो टीचर भी जानते थे ये बदमाश आदमी है उनको भगा देते थे स्कूल में से फिर कहते थे अपने गार्जियन को लेकर के आओ फिर गार्जियन को लेके जाते थे तब तो वो कहते थे साहब ये आदमी तो सही है दूसरे टीचर कहते थे साहब इसको मैं क्लास टीचर रहा लेकिन तो, नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब कहते नहीं नहीं ये तो पहले ठीक था मैं भी जानता हूँ लेकिन अब तो इतना टेढ़ा है जितना पालकी का बांस जलेबी कैसा छट्टा बहुत सी बातें होती थी जो हम बर्दाश्त कर जाते थे और फिर सोचते थे चलो कोई बात नहीं कहने दो गुरु हैं इस तरह से हमने अपना साथ टाइम कर लिया फिर चैलेंज भी कर देते थे कि हमको फेल नहीं कर सकता कोई तो कोई इंटर में फिर किसी ने फेल भी नहीं कर पाया तो पहले मतलब अपनी धारणा जो होती है तो स्ट्रेंथ मतलब पक्का होकर के करता हूँ जो काम करता हूँ और कितने साल आप कॉलेज में रहे हैं? मैं चार पाँच साल कॉलेज में उधर रहा फिर यहाँ आगरा आ गया आगरा कॉलेज में शुकाबा से मेरी शिक्षा हुई थी पालीवाल कॉलेज से पालीवाल इंटर इंटर करके वहाँ से बीएससी में आगरा आया यहाँ से बी एस और कोई अच्छे टीचर के बारे में जिनसे आप अरे साहब टीचर तो सभी हमें जानते थे एक हमारे डीवी भी होते थे आगरा कॉलेज में फिजिक्स के वो हमारे विंग कमांडर भी थे एयर विंग के तो वो हमारी शूटिंग पे बहुत खुश थे क्योंकि मैं पांच में पांचों राउंड ऐसे पिजन उड़ाते हैं ना मशीन से हवाई जहाज में जैसे गोली मारने के लिए तो पाँच में पाँचों इंस्ट्रेक्टर के खाली चले जाते थे मेरा खाली नहीं जाता था ये पक्की बात है कितने टाइम ये करते थे नहीं वो तो वहाँ पे खेरिया एयरफोर्स पे जाते थे ना तो हमने अपने हाथ से अपने, अपने बंदूक भी मार ली थी ये गोली लगी हुई है सात साल की उम्र में <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया वीरेंद्र कुमार जी मुझे लगता है कि कॉलेज के दिनों में जो आपके मस्ती भरे दिन थे और काफी उतार चढ़ाव आपके कॉलेज के लाइफ में भी रहा आपका ध्यान पढ़ाई की ओर ना होकर काफी बाहर की दुनिया में ज्यादा ध्यान रहता था जिसकी वजह से आपको आगे भी सामना करना पड़ा उन चीजों का और नौकरी के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें आई जिसकी वजह से आप उसको समझ रहे हैं और जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं एक बदलाव आता है तो इस तरह के जो चीजें आप कॉलेज में करते गए तो उन चीजों को कब रोक लगी और किस वजह से रोक लगी जब भगवान की शरण में आए तो अपने आप ही ईश्वर ने दिमाग पलट दिया कि गलत काम गलत है अच्छा काम करो दूसरों की सेवा करो सेवा करने लगे सेवा में आया तो डॉक्टर ने भी मेरा कहा मिस्टर दिस इज नॉट मेडिकल एथिक्स मैं हमारे गुरु थे जो डॉक्टर प्रसाद आगरा के चाइल्ड स्पेशलिस्ट माने हुए अब भी हैं उनको एक बार पद्मश्री भी मिला उससे पहले बी राय पुरस्कार भी मिला है तो एक बार मैं ऐसे ही कलेक्ट्री में पहुंचा तो मैंने देखा उनका कागज रखा हुआ था पद्मश्री का लेकिन वो डायरेक्टर कमिश्नर साहब को दे आए थे कमिश्नर साहब ने कलेक्ट्री में भेज दिया तो बाबू बोला कि बाबू थोड़ी भरेगा फॉर्म वो उनका टाइम निकल गया तो मैंने कहा तो तुम्हें भरना चाहिए था बोले फिर मैंने कही आप कुछ जानते हो इनको जानते हो मैं इनके साथ हमने बीस साल काम किया है और फिर मैंने उनको काका का हाथ ऋआ सुनाया जो का उनको भी पद्मश्री मिला था तो उन्होंने काकी को बताया था काकी को क्या कहा था उन्हें कि उस समय ये टेली मोबाइल फोन नहीं थे लैंडलाइन फोन होते थे और तार आते थे बधाई के लिए तो काका ने कहा था कि तार बधाई के मिले फोन करें टन टन और पद्मश्री का नाम सुन काकी रह गई सन्न काकी रह गयी सन्न बड़ी चर्चा है जिसकी वो क्या करती है काम उम्र है कितनी उसकी अमेरिका से यही सीख कर आए हो क्या मेरे लिए सोत का तो आए हो क्या यह कहकर रोने लगी आये आये भगवान और कहा गयी इनकी अकल कहा उड़ गया ज्ञान कहाँ उड़ गया ज्ञान तरुण कभी ने समझाया आग गलती काकी जी को दहर बनाया मेरी प्यारी अम्मा काए को जीखो, औरत नही उपाधि ऑफिस में सब लोग हंसने लगे बाबू लोग मैं अपने काम से गया था वो अधिकारी सौ रूपए लेते थे हमसे बाबू ने कहा नहीं आपसे नहीं लेंगे कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे सुनकर रमनीकता एक हंसी आ जाती है कि हम कई बार ये चीजें हमारे बीच में आती है और इन चीजों को जब हम लोग किसी कवि के शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो बहुत ही मनोरंजन वो समा बन जाता है तो आइए बात करते हैं और सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी एफएम पर और हमारे साथ आज के सलामी जिंदगी के मेहमान वृंद यादव है जो आगरा दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उनसे चर्चा हो रही उनके जीवन के बारे में तो मैं चाहूँगा कि आपकी खेतीबाड़ी भी वगैरह है तो किस तरह की खेतीबाड़ी है आपके आप कितने समय तक खेती करते रहे और अभी वर्तमान में खेती का क्या सिचुएशन आपका उसके बारे में बताइए यह हम करवाते हैं बटाई पे या मतलब लोन पे पैसा लेकर गवर्नमेंट से लगाते हैं उसमें खर्चा आलू वगैरह करते हैं लहसुन करवाते हैं गेहूं भी करते हैं और सरसों भी कर लेते हैं अपना और खुद भी करते हैं कुछ मजदूरों से करवाते हैं कुछ बटाई का खेती दे देते दे हैं दो तीन चार एकड़ खेत है और अपना लोन भी ले रखा है के सी उससे पैसा सरकार को देता रहते हूँ ब्याज के रूप में कुछ लोन माफ भी हो गया होगा मैं अभी जान नहीं पाया हूँ दो महीने से हाँ अब जाऊँगा यहाँ से तब तो देखूंगा <laughs> अच्छा खेती में जैसे कि अभी वर्तमान समय में किस तरह की सिचुएशन है और जब आप खेती करते थे बचपन में या आपके जवानी में जब आप खेती करते थे उस समय में और अभी के खेती में क्या अंतर आया है ये काफी पहले केमिकल का अब प्रयोग ज्यादा होता है पहले केमिकल कम डालते थे गोबर की खाद डालते थे ईश्वर को पहले भी लोग सलाम करके पूजा करके तब रास घर को लाते थे खेती का अन्न वगैरह और अब लोग डायरेक्ट ट्रैक्टर से कटिंग हुई और उनका हिस्सा उनको दिया मजदूरों को दिया आपने घर ले आए तो उतना ही होता है उसमें बढ़ोतरी कम होती है सब मशीनरी का खर्चा निकाल के वही बचता है बहुत कम गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट से लोन लेना पड़ता है के सी जी ये ही है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बता, वर्तमान समय में जो खेती कर रहे हैं उनका सिचुएशन क्या है वो आपने बताया और आपकी खुद की खेती है तो आप उसे लोन पे देते हैं या कभी कभी खुद भी कर लेते हैं फिर कर्जा भी लेते हैं तो ऐसे बैलेंस वे पे जो है खेती का काम चलता है इधर और उधर कभी होता रहता है तो इसमें कभी नुकसान भी होता है तो कभी फायदा भी होता है तो दोनों चीजें है कि इसे संभाल के करना पड़ता है इसलिए किसानों को काफी जागरूक अवस्था में रहना पड़ता है और मैं चाहूंगा कि खेती में किस तरह से हमें बदलाव ला सकते हैं आपके विचार क्या है किस तरह की सहूलत या किस तरह की बातें होनी चाहिए जो अच्छी खेती भी हो और किसानों को मुनाफा भी मिले गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद डालनी चाहिए बाकी केमिकल कम डालना चाहिए बाकी वाइब्रेशन वगैरह देना चाहिए योग के वाइब्रेशन देना चाहिए बैठ के तो उससे भी फायदा होता है मैंने यहाँ मधुबन में भी देखा है की यहाँ पेड़ पौधे सभी फूल फल देते हैं और बहुत अच्छे हैं यहाँ सामूहिक मतलब योग होता है और उससे पूरे वर्ल्ड में वाइब्रेशंस फैलते हैं ये नहीं है कि खेत पे बैठ के ही वाइब्रेशन दिए जाएं या योग किया जाए घर पे बैठ के भी भगवान का नाम लो और भगवान खाने के लिए देगा क्या बात है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया की लेकिन जो कम्पोस्ट या गोबर का खाद है वो अभी मिलता कहाँ है कैसे हमको मिलेगा क्या सहज है मिलना अरे भाई सब लोग जैसे जानवर तो सभी पालते हैं और गाय का भैंस का पिशाब है कूड़ा है गोबर है इनको न जैसे जलाने के लिए कंडे उपले गांव में जलते थे अब घर घर गैस हो गई है, तो वो बचती ही है एक गड्ढे में डालो और उसमें पत्तियां डाल दो और परत लगाते जाओ कंपोस्ट बन जाता है ऊपर से रख दो मिट्टी से दूसरी तीसरी साल उसका अच्छा खाद बन जाता है और थोड़ा थोड़ा डाल दो और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कीटनाशक भी डालने पड़ते हैं ये नहीं डालने चाहिए जबकि आगे चल के मनुष्य के शरीर में जाते हैं तभी तो ये कैंसर और पथरियाँ बनते और लोग अपने फायदे के लिए किसान लोग ज़्यादा वो करते हैं कम से कम फायदा लो कम से कम फसल हो लेकिन अच्छी हो और केमिकल डालने से वो दूषित हो जाती है फसल आलू हो चाय लहसुन हो चाय प्याज हो चाहे गेहूँ हो क्यों ना हो कीड़े लगते हैं उसमें कीड़े के मारने की खरपतवार की दवाएं वो भी जहरीली होती है सभी केमिकल्स पड़ते हैं तो वो नुकसानदायक होते हैं अतः आप लोगों से अनुरोध है कि अपनी खेतियों में कम से कम केमिकल डालो हाथ से मेहनत करके खरपतवारों को उखाड़ना चाहिए न के अब लंबी खेती वाले तो करते हैं करते हैं छोटी खेती वाले भी उनके अनुसरण करते हैं गलत है जी वीरेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से वर्तमान समय में जो खेती की समस्याएं वो हम सभी के बीच में है लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाता है वो भी आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपने जो कम्पोस्ट का तरीका बताया गोबर का बताया और जिस तरह से आज बायोगैस वगैरह या गैस का इस्तेमाल चूल्हे के लिए हो रहा है तो बाकी का जो हमारा गोबर का जो उपली है वो सब बच जाते हैं तो उसका खाद बनाने में उपयोग हो सकता है ये आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आप सुन रहे हैं रिड मोड वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कते रहो अरे अपनी खातिर जीना है अपनी खातिर मरना है होने दो जो होता है अपने को क्या करना है अरे अपनी खातिर, है, अपनी खातिर मरना है होने जो होता है, अपने को क्या करना है जिनको जग की चिंता है जग का दुख झेलेंगे हम सड़कों पर नाचेंगे फुटपाथों पर खेलेंगे समझे मेरे भाई हैं, जिनको जग की चिंता है वो जग का दुख झेलेंगे हम सड़कों पर नाचेंगे फुटपाथों पर खेलेंगे उनको आहे भरने दो जिनको आहे भरना है अपनी अपनी जीना है, अपनी है, अपनी खातिर जीना है अपनी खातिर मरना है होने दो जो होता है अपने को क्या करना है प्यार की मांगी तो लोगों ने दिया, फिर हमने दुनिया को से मार दिया। कोशियार खाति मरना है तो जो होता है अपने तो क्या करना है अपनी खातिर जीना है अपनी खातिर मरना है होने तो जो होता है अपने तो क्या करना है जैसे बेफिक्रे और नहीं इस बस्ती में दुनिया हमने डूबी है हम डूबे हैं मस्ती में क्या संगे व अपने जैसे बेफिकरे और नहीं इस बस्ती में दुनिया हमने डूबी है हम डूबे हैं मस्ती में जीना है तो जीना है मरना है तो मरना है अपनी खातिर जीना है अपनी खातिर मरना है होने में अपनी हाँ मरना है है है होने दो जो होता अपने को क्या करना नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम पर सलामी जिंदगी आप सुन रहे हैं वीरेंद्र यादव हमारे साथ हैं जो दिल्ली आगरा से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छी बातें उनसे हो रही हैं और अभी सिक्सटी सेवन रनिंग में भी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी है और लिखिनाई जो कविताओं का लिखना वगैरह का काम वो करते हैं और उन्हें उनके ऐसे रिटायरमेंट के समय में वो उनका आनंद उठा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि 20 साल वो प्राइवेट नौकरी किया हॉस्पिटल में तो उसके बारे में कुछ खास एक्सपीरियंस हमें जरूर से शेयर करें कितने समय तक रहें और क्या दिक्कतें होती थी किस तरह की बातें उस कार्यकाल में आए उसके बारे में बताइए मैं प्राइवेट नौकरी में आने के बाद मैंने जो काम सीखा इंजेक्शन लगाना ड्रिप लगाना बच्चों को वो उसी अनुभव से सीखा अब डॉक्टर के साथ रह करके मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी लेकिन उसमें भी इतना हो गया कि मुझे लोग बुलाते थे न प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसमें कि बॉस से कह दो तो यादव जी को भेज दे मेरे पास और मैं तुरंत लगा के चला आता था या रात को वहाँ रुकता था उनके घरों पे तो मेरे डॉक्टर साहब कहते थे खाना खिला देना और बिस्तर दे देना सो जाएँ ये कल इनको ड्यूटी भी करनी है मेरे यहाँ रात भर जागेंगे ये पकड़ के बच्चे को नहीं बैठेंगे आप माँ को पकड़ के बैठा ला और ये मैं लगा के चला आता था पचास सौ रुपये जो मिलते थे खुद लेता था और डॉक्टर साहब को आधे दे देता दे था छुट्टी इंजेक्शन लगाने के पैसे भी मिल जाते थे आधे आधे वहाँ पोलियो ट्रिपल इन ड्यूएल डीटी टी डी पोलियो और एमएमआर वगैरह वैक्सीन्स जो लगाते थे उनसे पैसा मिलता था पैसा डी एमएमआर तो प्राइवेट में आता है गवरमेंट सप्लाई भी नहीं था फिर भी ले आके और दस पंद्रह इंजेक्शन रख लेते थे फ्रिज में और वो उनसे अपना काम चलाते रहते थे दस पंद्रह बच्चों को लगा दी फिर लाके रख दिए फ्रिज में इस तरह से उसमें 10 पाँच रुपए बचत भी हो जाती थी और दूसरों का काम भी चल जाता था एटमी स्कॉल ज़्यादा दिक्कत कब आई आपको ज़्यादा दिक्कत कभी शुरू शुरू में आई जब ड्रिप लगाने में माहिर नहीं थे नहीं। तो एक इंजीनियर साहब थे वो बहुत बड़े पैसे वाले थे उनके लड़के थे दत्तक पुत्र थे एडोप्टेड बच्चे तो उन्होंने बड़ी मदद की उनको हम जानते थे वो अच्छे आदमी अब भी हैं वो हमारे साथ में वहाँ आगरा में तो उनसे मिलते रहते एक दिन गया मिलने तो उन्होंने कहा आप हमारे पास आया करिए यादव जी उन्होंने पहले दिन बड़ी मदद की उनके मौसी का लड़का कासगंज से आया था उसको ड्रिप लगाई की 10-12 साल का मैं पसीने दे गया बड़ी दिक्कत आई फिर धीरे धीरे इतना हुआ कि हाल बच्चे को प्लेट में रख के एल करने के बाद डॉक्टर हमें प्लेट में, में रख के बच्चा बेच देते थे वहीं लेवर रूम में ही या ऑपरेशन थिएटर में बुला लेते थे और करते थे करो इसको क्योंकि बच्चे को तुरंत मशीन में भिजवा दिया और ड्रिप लगा के करते थे भेज देते थे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया यादव जी मुझे लगता है कि जब हम लोग कोई नया काम करते हैं तो दिक्कतें तो आती हैं लेकिन धीरे धीरे जब हम उन चीजों को सीख लेते हैं तो फिर दिक्कतें खत्म हो जाती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए जैसे कि आपके जीवन में जैसे हमारे हम जीवन जीते जीते कहीं न कहीं किसी को बहुत अच्छा मानते हैं आदर्श मानते हैं तो आपके जीवन काल में जैसे कि जो हमारे लीडर्स रहे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे उनमें से आप किन आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं उनके बारे में बताइए मैं अपने फाइटर्स में इंदिरा जी को लाल बहादुर शास्त्री को इनको जिनकी हमने आपको अभी कविता सुनाई है सभी को अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष करने से ही आदमी सफलता को प्राप्त होता है ये मेरा विचार है और मैं भी इसीलिए जीवन से संघर्ष कर रहा हूँ तो इसीलिए आगे बढ़ रहा हूँ और जीवन में मैं खुश हूँ अच्छा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ बातें बताइए अगर याद हो होता 11 जनवरी सन 66 को लाल बहादुर शास्त्री ताशगंज समझौते में जब मारे गए थे तो मैं मेरी स्कूल की छुट्टी हो गई थी मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मैं जब जैसे स्टेशन पर लड़कों की समा बनी स्टेशन पर गया तब तक आशा छूट चुका था सुखावत से फिर आगे सिग्नल पर किसी ने ब्रेक खींच दिया फिर भाग के सिग्नल पर जाके पकड़ा और फर्स्ट क्लास में घुस गए बगैर टिकट गए दिल्ली तक और बगैर टिकट वहाँ से आए उस समय जेब में पैसे नहीं होते थे लोगों को मेरे पास डेढ़ सौ रुपये थे पांच पांच रुपए सब लड़कों को दिए पच्चीस तीस लड़के थे सब खाते पीते चले आए लेकिन न टिकट इधर से लिया ना उधर से लिया जीवन में एक बार पकड़ा भी गया अपने सुफावास भाई उस दिन भी मेरी जेब में एक नया पैसा नहीं था घर खाना खाने जा रहा था सितम्बर का महीना था बरसात हो रही थी अगस्त में और मजिस्ट्रेट ने पकड़ लिया गाड़ी चेकिंग हो गई और फिर पचास रुपया अस्सी पैसे तीस रुपये अस्सी पैसे और सौ रुपये अस्सी पैसे जैसा जिसकी हैसियत थी उस हिसाब से जुर्माना होता था तो हम भी सूट पहने हुए थे उस दिन मैंने कोट उतार दिया पेंट शर्ट में रह गया पचास रुपये अस्सी पैसे वाले में तो गांव का एक आदमी आया था मिलिट्री से उसके पास चार थे वो दे गया बोले जितने छूट पा छूट जाइए बाकी का हम घर पर ख़बर कर देंगे फिर घर से चाचा जी और भाई आए आए वास्तव में फिर हमको छुड़ा के छूट तो हम पहले ही गए थे वहीं शुक्रवाबाद स्टेशन पे लेके ले आए बसों में सरकारी बसों में वो वहाँ से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया पचास रुपये अस्सी पैसे चार्ज हुआ पेंट सेट वाले का तो पचास रुपये दो गए हम तो दे देंगे वो पैसे सबके इकट्ठे करके दे दिए और सब छूट गए फिर आके वहीं खाना बनाया खाए तब तक भाई भाई और चाचा जी आए गाँव से पैसे लेकर के फिर शाम को फिर बिना टिकट ही गए रात को बिना टिकट नौ बजे के माता बुलाया था कि लेके आना उसको फिर गए पैसे उतने भी काम हो गया ऐसा होता था हमने दस साल तक कोई टिकट नहीं खरीदी रेलवे बिना टिकट चलते थे फर्स्ट क्लास के डब्बे में चलते थे कोई दिक्कत नहीं और अब भी हमारे गांव पे गाड़ी रुक जाती है गाड़ी ड्राइवर से कह दो ना तो बारह सौ चौंतीस नंबर खम्मा पे गाड़ी रोक देना तो मैं जाता हूँ तो बच्चे मना कर देते हैं ताऊ वहीं उतरना स्टेशन पर नहीं उतरना गाँव पर उतरना तो गाँव की स्टेशन की रास्ते पे डब्बा रुकता है मेरा अगला <laughs> ये मेरा निश्चित है क्या हम कोई ना कोई लड़का गाँव कर रहते हैं शाम को जाते हैं तो रुकना, उतरना नहीं। मैं कहता हूँ बेटा मैं बुड्ढा हो गया हूँ अब मुझे कायदे से काम करने दो मुझे स्टेशन से पैदल चल जाऊंगा एक किलोमीटर तो कोई दिक्कत नहीं होगी बोले <laughs> नहीं, नहीं नहीं चलो हमारे साथ चलो। ऐसा होता है जीवन के साथ कई चीजें हमारे साथ जुड़ी होती है जिनके बारे में हम अभी सुन रहे हैं मध्य जीवन यात्रा में इस तरह के कई पड़ाव आते हैं जहां पर हम लोग इस तरह के सिचुएशन में आते हैं जहां पर आर्थिक तंगी भी होती है या फिर मौज मस्ती की बात होती है तो इस तरह के कई चीज़ें हमारे बीच में आती हैं तो हम लोग कई बार चीज़ों को समझते हैं कई बार चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और आसान चीजों को करने की कोशिश हमारी ज़्यादा रहती है जिसका उदाहरण अभी हमने सुना वीरेंद्र कुमार यादव जी ने बताया कि किस तरह से उनके जीवन में किस तरह के पड़ाव आए उसको हमने देखा तो आइए जीवन के कुछ खुशनुमा पलों के बारे में बताइए जो बहुत ही अच्छा आनंददायक पल रहा आपके जीवन में उनके बारे में बताइए आनंददायक पल तो जीवन में ऐसा तो है कि पार्टियाँ आगरा में रहते हुए बड़ा से, बड़ा शहर है ना तो और विदेशी लोग भी आते हैं कभी कभी हमारे बहरीन के भी मंत्री आए उनके बच्चे को मैंने ट्रिप लगाया होटल में तो वो बड़े प्रभावित हुए बोले अपना पासपोर्ट बना के मुझे दो मैं आपको टिकट बीजा भेज दूँगा और बड़ी खुशी होती थी लेकिन घर वालों ने नहीं जाने दिया hmm. हाँ मैं सही बता रहा हूँ hmm. एक से एक साफ़ थे बहरीन देश के hmm. उनके बच्चे दिक्कत हुई तो बड़े डॉक्टर के पास आएंगे प्राइवेट डॉक्टर साहब ने कहीं ड्रिप लगा दो होटल hmm. में ड्रिप लगाई उनके बच्चे को और उन्होंने उनसे बात हुई इंग्लिश में बोलता हिंदी तो कम जानते hmm. तो उन्होंने यू गेम में अब और पासपोर्ट आई बिल सेंट यू टिकेट एंड भी जाए एटसेट्रा नो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ये ऐसे थोड़ा दो चार शब्द टूटे फूटे हिंदी के भी बोलते थे तो ठीक है हमने कही ठीक है देखेंगे लेकिन घर वालों ने नहीं जाना माँ थी बनी थी पिताजी बोले नहीं नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है विदेश में जाने हाँ सही बता रहे हो जी जी हाँ। और सबसे ज़्यादा दुख के पल कब आए थे दुख के पल तो जब आते हैं जब आदमी सर्विस में नहीं होता है बाल बच्चे हो जाते हैं शादी हो जाती है तो वो दुखी के पल होते थे सोचता था भगवान चार पैसे होंगे इन बच्चों की कैसे शादी होगी लेकिन ईश्वर पे विश्वास किया तो ईश्वर ने सब कुछ कर दिया सही हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो सीता जी को देख के देखते हैं पेड़ पैसे अशोक के पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे तो नैनों से दृश्य नैनों से दृश्य बजरंगन सभी निहारा मन हुआ दुखित बह रही की धारा महाराज भर गया मन में दुख अपार प्रत्येक साँस से निकल रहा था राम राम हर बार तो मन कर पश्चाताप विकल व कैसे सुधे भूले रघुवर परम सने महाराज नदी खै कोई सहारा है तन करूँ बसम हो जाए दुखों से फिर छुटकार आए फिर जान समय अनुकूल मुद्रिका डारी मुद्रिका डारी सीता ने जपट अंगारी समझ उठाली महाराज मुद्रिका पति की फहचानी कोई लगा हृदय से बार बार यो बोली महारानी कैसे कह रही हैं? लायो है लायो निशानी प्यारे प्रीतम की अरे मैं तो बेचुड़े गई प्रीतम प्रीतमते तू क्यों न से रूठी और रुका बात वही कैसे आई ने कत तो बोले अंगूठी तो फे प्रीतम की छपी है सबीर निशानी प्यारे प्रीतम की कौन लायो है मुंदरिया मेरे तीर निशानी प्यारे प्रीतम की तो हनुमान जी क्या जवाब देते हैं भाइयों हर एक तुमकू भेजिए मुंदरिया रघुबीर निशानी अपने हाथन की लांग समुंदर पतो लगायो आयो हूँ जावन में लांग समुंदर पतो लगायो आयो हूँ जावन में और मैं हनुमान दास रघुबर को करोन संकामन शामन में जेई असन में बंदा बे मैया धीर निसानी प्यारे प्रीतमगी आगे में मेल सीता जी पूछ रही हैं नरबानर में मेल भयो ये मेरी आवे लख छोटो स्वरूप दिल मेरो ए संका में बड़े बड़े दिग्गज तनधारी योदाए लंका में जिनके हाथन में तनी समसीर निशानी उनके हाथन की कौन लायो है मुदरिया मेरे तीर निशानी प्यारे प्रीतम प्रीतमी तो हनुमान जी कहते अंग और अंगद और नल नीर केसरी जम बंत बल बंका अंग दया नल नीर केसरी जम बंत बल बंका कपिपत सिरि ग्रीव के हरि करें काल को फंका दोनों भयन के धनुष पैतन तीर निशानी के हाथन की तुम कूँ भेजिए मंदरिया रघुबीर निशानी अपने हाथन की तो सीता जी कह रही हैं कि मोए भयो बेसो वास वीर लख रूप तेरो बल साली मोह भयो बेसो वास वीर लख रूप तेरो बल साली कही जाए हनुमान राम सो मेरी करुण कहानी काटे जल्दी ते हाँ, हाँ काटे जल्दी ते दुखन की जंजीर निशानी उनके हाथ की तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं आगे अरे विसो भुजासी शरावण के मारे मार के फोरू बीसो भुजासी श्रावण के मारे मार के फोरूं और दान बदल संगारों सब रोलंक सिंधु में बोरूं मोकू दियों न हो कमर भूबीर निशानी उनके हाथ की कौन लायो है मुदरिया मेरे निसानी अपने लाओ सीता मैया की और हनुमान जी की बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुनाया संदेश का तो वही आगे बढ़ते हैं आखिरी मोड़ पे हम इस कार्यक्रम में आ गए हैं और मैं चाहूंगा कि आप दादाजी बन चुके हैं और अपने पोता पोतियों के साथ आप Uh, क्या कौन कौन सी बातें करते हैं कोई अगर कहानी सुनाते हो तो जरूर हमें सुनाइए। अच्छा मैं अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का जाप करना जरूर बचपन से ही सिखाते हैं पहली कक्षा में नर्सरी में हमारी नातनी को फर्स्ट पुरस्कार मिला था उन्होंने पूछा कि किसको सिखाया आपको इतने बच्चे छोट पुतुल भाषा में बोले ओ ओमह सुम बर्गो देवश्य धीमह दियो यो न प्रचोदयात और वाह फिर दोबारा त्योबारा सुनवाया वो फर्स्ट इनाम दिया बच्ची को अच्छा। तो मैं भी खुश हुआ पूछा किसने बताया कि हमारे दादाजी ले जाते थे एक आगरा में एक जगह निश्चित मैं कंधे पे बिठा ल उसको ले जाता था और घुमाने के लिए तो वहाँ सिखाता था जाके अच्छा। हाँ तो वो आते थे अब बच्चे भी सब जानते हैं छोटे छोटे बच्चे जो तीन चार नात नातनी हैं सब वो भूर भविष्य का मतलब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और बड़े प्रसन्न रहते उन्हें कुछ कहानी वानी सुनाते हैं यह छोटी मोटी कौन सी कहानी ज्यादा सुना हम उनको अपने जीवन की कहानियाँ सुनाते हैं जैसे आप लोगों को अभी सुनाए जैसे ये हमारे ऊपर विपत्ति आई ये आपत्ति आई ऐसे होता है इसका निवारण ऐसे होता है कारण और निवारण दोनों सुनाते हैं तो वो बच्चे बड़े खुश होते हैं चलिए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपके पोता पोती भी है आप दादाजी बन चुके हैं और बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप अपने पोता पोतियों को अपने कंधो पे ले जाकर घुमाते हैं और उनके साथ बातें करते है तो खुशियाँ मिलती है आपको और चलिए जाते जाते मैं कहूंगा बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज या संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे क्या बताऊं? हमारी तरह संघर्ष करो सभी संघर्ष करो तो सफलता आपके सामने रहेगी यही हमारा संदेश है और खुश रहो हमेशा और दूसरों को खुशी बांटो हाँ बीरेंद्र जी, जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया संदेश आपने दिया की संघर्ष करो और सफलता निश्चित आपके पास आएगी संघर्ष के बिना सफलता नहीं आती है और सदा खुश मिजाज रहो हंसते रहो हंसाते रहो ऐसी शुभ भावना आपने की तो हमारे साथ इस सलामी जिंदगी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा फील हो रहा होगा कि बहुत ही अच्छी जीवन से जुड़ी हुई सत्य घटनाओं के साथ हमें अवबोध कराया आपने और किस तरह से हमें संघर्ष से सफलता की ओर जाना है उसके बारे में भी आपने रहस्यमय बातें अपने जीवन से जुड़ी बातें आपने शेयर किया इसलिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के लिए सलामी जिंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुने रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कते रहो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे मन भाजी को मुश्किल है थम बेगानी शादी में अब्दुल्ला मैं अपना दीवाना दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना अपना बेगाना पान अनजाना कौन अपने दिल से पूछो, दिल का पहचाना कौन कल में लुट जाता है, यूं ही जाता है शादी किसी की हो अपना दिल गाता है अपना दिल गाता है बेदानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बिल्की इन बातों को मुश्किल है समझाना